बहुत पाप हो गए गंगा स्नान मैं भी कराऊं एकनाथने का चलने में तो कोई हर्ज नहीं बाकी भी सब तरह तरह के चोर जा रहे हैं तू भी चल सकता है लेकिन एक बात बाकी जो चोर मेरे साथ जा रहे हैं वो कहते हैं कि उस चोर को मतले चलना नहीं तो हमारी सब चीजें रास्ते में गड़बड़ कर करें। तो जो तो एक पक्की सर्त बांध ले कि रास्ते में तीर्थयात्रियों थी के साथ चोरी नहीं करना उसने कसम खाता हूं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 भीतर के सज्जन को पता नहीं चलता कि धक्का लगा ऐसे हमने सिद्धांतों के बफर और सात एब्जर्वर लगाए हुए चोर चौरहू मैं और सिद्धांत मेरा अचौरी हिंसकों मैं अहिंसा परम धर्म की तख्ती लगाए हुए हैं ये बफर ये मुझे हिंसक रहने में सहयोगी बनेगा क्योंकि जब भी मुझे ख्याल आएगा कि मैं हिंसकों में कहूंगा कि क्या हिंसक अहिंसा परम धर्म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 कि ये सपने मत देखो उपवास करो उन्होंने उनका फिर उपवास टूट जाएगा इसी के सहारे में दिन भर खींच पाता हूं कल की आशा आज को गुजार देती कल की आशा आज को बिता देती हिंसक अपनी हिंसा गुजार रहा है अहिंसा की आसान क्रोधी अपने क्रद को गुजार रहा है दया की आसान चोर अपनी चोरी को गुजार रहा है दान की आसान आप ही अपने पाप को गुजार रहा है पुण्यात्मा होने की आशा में ये आशाएं बड़ी अधार्मिक है नहीं तोड़े इनको जो है उसे जान दे और उसके साथ जिए वो जो फैक्ट है उसके साथ जिए वो कठिन है कठोर है बहुत दुखद है बहुत मन को पीड़ा देगा कि मैं ऐसा आदमी अब एक आदमी ने सेक्सुअलिटी से भरा है की किताब पढ़ गुजार रहा है काम से भरा है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 उसे पढ़े जाएंगे तो मन में समझाये जाएंगे कि कौन कहता है मैं कामुख किताब ब्रह्मचरी को पढ़ता हूँ अब कमजोर हूं पिछले जन्मों के कर्म बाधा दे रहे हैं अभी समय नहीं आया इसलिए थोड़ा चल रहा है लेकिन बाकी हूं मैं ब्रह्मचारी की धारणा मिली है इधर सेक्स चलेगा इधर ब्रह्मचर्य दोनों साथ ब्रह्मचरी बफर बन जायेगा साख बन जाएगा सेक्स की गद्दी लगी रहेगी भीतर वहां कोई धक्के न पहुंचेंगे यात्रा ठीक से हो जाएगी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 नहीं लेकिन तरकीब हमने निकाल ली सुबह पत्नी पे नाराज हो रहा है पति घंटे भर बाद मना समझा रहा है साड़ी खरीद के ले आ रहा है वो पत्नी समझ रही कि बड़े प्रेम से भर गया वो बिचारा अपना क्रोध का पश्चाताप करके फिर पुनर्स्थापित पुराने स्थान पे पहुंच रहा है। पुरानी सीमा पर जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ उस लाइन पे फिर पहुंच रहा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 वहां कुछ और ना करे वहा जब जाए मोहन जाए और वहां ध्यान को ही करें, और घर के लोगों को भी धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ जाएगी क्योंकि तो आप में जो फर्क होने शुरू होंगे वे दिखाई पड़ने लगेंगे अब यहाँ जिन दो चार लोगों को कीमती फर्क हुए हैं दूसरे लोगों ने उनसे जाकर पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या हो गया उन्होंने मुझसे भी आके कहा कि हम क्या जवाब दें हम सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है? वो तो आपके घर के बच्चे आपकी पत्नी पति पिता बेटे मित्र रहे हैं। मित्र पूछ रहे हैं की क्या हो रहा है। वे भी उससे होंगे और अगर प्रयोग को जारी रखते हैं तो दूर नहीं हो क्षण जब आपके जीवन में घटना घट सकती है जिस घटना के लिए अनंत जनों की यात्रा करनी होगी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 और दूसरों को भी धक्का देने वाले लोगों की बड़ी भीड़ और एक तरफ तराजू को तो बहुत थोड़े से लोग पचास सालों में निपटारा होगा वो जो संघर्ष चल रहा है सदा से वो बहुत निपटाने के मौके पर आ गया और अभी तो जैसी स्थिति है देख के आशा नहीं गई लेकिन मैं निराश नहीं हूँ तो क्योंकि मुझे लगता है की बहुत सीघ सरल सहज मार्ग खोजा जा सकता है जो करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति की बन जाए, और अब एक का से नहीं चलेगा, जैसा पुराने जमाने में चल जाता था, कि एक आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब एक आदमी इतना कमजोर क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ पैदा हुई इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जनसंख्या का अब एक दुख आदमियों से चलने वाली बात नहीं अब तो उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग अगर प्रभावित हो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 इस जमीन पर कुछ ऐसे लोग चले हैं उनकी किरण उनकी हवा में उनकी जो भी उनकी आकांक्षाएं आदमी गलत हो गया लेकिन अभी जमीन के कणों को बुद्ध के चरणों का स्मरण आदमी गलत हो गया लेकिन वृक्ष का जानते है कि कभी महावीर उनके नीचे खड़े आदमी गलत हो गया लेकिन सागर ने सुनी की आवाजें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 आपका अपना विस्फोट बहुत कीमती हो सकता है आपके लिए भी, जादी के लिए भी। इस आशा और प्रार्थना से ही, इस से आपको विदा देता हूँ कि आप अपना ज्योति तो जलाएंगे ही आपकी ज्योति दूसरे मुझे तीयो वो भी ज्योति बन सकेगी मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम ऐसी सुना करता हूँ